ईश्वर के विषय में पीछे चर्चा चल रही थी कल और पीछे जो कुछ बातें रखी गई उसके ऊपर आपकी ओर से तो प्रश्न आए हैं उनको ले रहा हूं कल ये बात रखी गई थी कि परमात्मा सर्वव्यापक निराकार है और उससे भिन्न जीव अणु स्वरूप जीव छोटा वो भी निराकार होता है और चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो जीवों के अंदर भी जीवात्माओं के अंदर भी रहता है आत्मा में भी रहता है उसके ऊपर प्रश्न है क्या दो चेतनाएं एक साथ विद्यमान रह सकती हैं अगर रहती हैं तो वो कैसे रहती है तो इसका उत्तर है एक साथ दो चेतना रह सकती है आत्मा में परमात्मा रह सकता है क्यों रह सकता है तो इसका उत्तर है कि सूक्ष्मतम चीज सूक्ष्म में रह सकती है जो सबसे सूक्ष्म है सूक्ष्मतम है यानी परमात्मा वो सूक्ष्म में सूक्ष्म यानी आत्मा उसमें रह सकता है जैसे आपके सामने मैंने जो प्रकृति के बहुत से उदाहरण दिए थे कार्य जगत के तो ताप बहुत जगह रह सकता है वस्तुओं के अंदर काच के अंदर प्रकाश रह सकता है प्रकाश निकल सकता है इत्यादि तो जो स्थूल होता है उसमें उससे सूक्ष्म चीज रह सकती है उनकी अपनी जो व्यवस्था है तो प्रकृति तो बहुत स्थूल है उससे सूक्ष्म चीजें प्रकृति में भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं उनसे भी अधिक सूक्ष्म जड़ से भिन्न जो दो चेतन तत्व हैं वो दोनों ही प्रकृति से अधिक सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है तो आत्मा भी सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म है लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है और इसलिए आत्मा में भी परमात्मा रह सकता है नियम वही काम करता है यहां पर स्थूल जगत में जैसा रहता है कि दूसरा सूक्ष्म चीज उसमें रह सकती है स्थूल में तो आत्मा सूक्ष्म है और परमात्मा सूक्ष्मतम है इसलिए आत्मा में भी परमात्मा रह सकता है और तभी परमात्मा सर्वव्यापक बन पाएगा यदि हम ये बोलते हैं कि परमात्मा प्रकृति के तो कण कण में विद्यमान है लेकिन आत्मा के अंदर नहीं रहता है तो जितनी आत्माएं हैं उतने स्थानों पर परमात्मा नहीं माना जाएगा और उतने जगह पे क्या होगा केवल आत्मा होगी तो उतना उतना परमात्मा में छिद्र जैसा माना जाएगा कि यहां नहीं है यहां नहीं है भले ही कितना छोटा है आत्मा उतने स्थान पर नहीं है तो परमात्मा सर्वव्यापक भी नहीं हो पाएगा परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है वो हमारी आत्मा को पूरा जानता है हमारा कैसा ज्ञान है जो कुछ भी है हमारा वो सब वो जानता है तो एक स्थान पर दो चेतन रह सकते हैं दो चेतन का मतलब है आत्मा के अंदर परमात्मा रह सकता है और उत्तर क्यों रह सकता है उसका यह कि जो सूक्ष्मतम होता है परमात्मा वो सूक्ष्म में यानी आत्मा के अंदर रह सकता है अगला प्रश्न है भरद्वाज जी का कि मैंने ये कहा था उसको उद्धृत कर रहे हैं कि जितने जीव हैं उतनी आत्माएं हैं सब अलग, अलग अलग जीव हैं सब आत्माएं अलग अलग हैं उसके लिए कारण बताया था क्योंकि सबका हमारा ज्ञान अलग अलग है व्यवस्था है जो एक जानता है वो दूसरा वैसा का वैसा सारा नहीं जानता भिन्नता होती है सुख दुख की भिन्नता है प्रयत्न की भिन्नता है बहुत सारी भिन्नता है इसलिए सब आत्मा अलग अलग है तो कहते हैं कि हमारे शरीर में तो न जाने कितने करोड़ों छोटे छोटे जीव हैं। तो क्या इतनी ही आत्माएं हमारे अंदर हैं? एक शरीर के अंदर बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं वैज्ञानिक भी कहते ही है सब जगह है हमारे शरीर में भी हैं, हमारी आंतों में हैं, हमारे मुख में हैं, हमारी त्वचा पर है हमारे रक्त में भी होते हैं तो वो मित्र कीटाणु भी होते हैं और शत्रु कीटाणु भी होते हैं हानि भी करते हैं और लाभ वाले भी हैं दोनों तरह के होते हैं तो ये जो इतने सारे जीव हैं छोटे छोटे तो क्या उतनी आत्माएं हमारे अंदर है तो मोटे तौर पे हम हमारे अंदर कहेंगे लेकिन उनके सबके अपने अपने शरीर अलग अलग है जितने सूक्ष्म जीव हैं उनके अपने अपने शरीर अलग अलग हैं तो ये कहा था कि जितने जीव है उतनी आत्माएं हैं जीव का मतलब ये जितने शरीरधारी हैं तो हमारे अंदर भी यदि बहुत सारे सूक्ष्म शरीरधारी हैं तो वो उन उन शरीरों की आत्माएं हैं वो शरीर भी हमारे अंदर है तो ठीक है रहता है हमारे अंदर भी उतना ही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्मा और हमारी इस शरीर की आत्मा वो एक ही है जिस शरीर के लिए जो आत्मा निर्धारित है जिस आत्मा को कोई विशेष शरीर मिला है वो आत्मा उस शरीर की स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है स्वाभिमानी आत्मा यानी जिस जीव के कर्म के अनुसार उसको शरीर मिला है जैसे हमें ये शरीर मिला है मानव शरीर तो इस मानव शरीर के अपने अपने शरीर के हम स्वाभिमानी आत्मा है ये हमारे लिए मिला है हम इससे इस इससे इसका उपयोग कर सकते हैं इसके साधनों का उपयोग करते हैं इससे हम फलों को भोगते हैं नए कर्म कर सकते हैं ऐसे ये हमारा अधिकार रहता है इसमें इस पर चलने का तो ये स्वाभिमानी आत्मा होती है अब हमारे शरीर में भी जो छोटे छोटे जीव हैं, उन उन शरीरों के वो जितने शरीर हैं हमारे अंदर लाखों करोड़ों और ज्यादा भी उन सब शरीरों के अंदर भी एक एक, -एक चेतन आत्मा है उन आत्माओं के वो शरीर हैं उन शरीरों की ये विभिन्न आत्माएं स्वाभिमानी आत्मा कहलाएंगी उन उन शरीरों की सबके अपने अपने शरीरों में जिसके कर्मों के भोग के कारण उनको वो शरीर मिला है वो अपने अपने कर्म के अनुसार उन शरीरों में आए हैं तो उस शरीर की स्वाभिमानी आत्मा वो होगी वो इतने सारे जीव हमारे शरीर में हैं तो ना तो हमारी आत्मा उनके शरीर की स्वाभिमानी आत्मा बन सकती है वो अपने स्वतंत्र रह रहे हैं ये आश्रय है बस हमारा शरीर उनका और ना उनके अंदर जो आत्मा है वो हमारे शरीर का संचालन कर सकती हैं इस शरीर की वो स्वाभिमानी आत्मा नहीं है हमारे शरीर की मनुष्य शरीर की वो अपने अपने शरीर की स्वाभिमानी आत्माएं तो हमारे इस एक शरीर में जो अन्य बहुत सारे जीव रहते हैं दूसरे शब्दों में कहें अन्य जितने शरीर हैं उतनी उतनी ही वहां पर आत्माएं भी स्वीकार की जाती अगला प्रश्न है पंकज जी का कल जो बात रखी थी उस पर है इनका कि विषयों से विरक्त हो जाना सांसारिक विषयों से भोगों से वस्तुओं की इच्छा ही ना होने पर तो स्वयं ही आनंद होगा कल एक प्रसंग था कि ईश्वर का आनंद कब मिलता है उस प्रसंग में कहा था कि भाई हमारी जब अविद्या समाप्त हो जाती है शुद्ध हो जाते हैं हम क्लेश समाप्त हो जाते हैं निष्काम जब हम बन जाते हैं तो परमात्मा की कृपा हमारे पे होती है और उसका आनंद हमें प्राप्त होता है तो इनका कहना है कि जब हम विषयों से विरक्त हो जाते हैं वस्तुओं की इच्छा नहीं होती तो स्वयं ही आनंद हो जाएगा हमारे को फिर यह क्यों कहा जाता है कि ईश्वर के प्राप्त होने पर ही आनंद की प्राप्ति होगी या परमात्मा आनंद देता है ऐसा क्यों कहा जाए वो तो हमारे को वैसे ही हो जाएगा तो इसमें दो बातें समझनी चाहिए एक तो जब हम विषयों से अलग होते हैं, तब भी हमें सुख होता है वो संतोष सुख होता है जब हमारे मन में इच्छा नहीं होती है लालसाएं नहीं होती हैं, वो हमें सुख होता है वो सत्वगुण का सुख होता है सात्विक सुख है वो सत्वगुण प्रकृति का एक भाग है जब जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं और हमें सुख मिलता है वो सात्विक सुख है प्रकृति का सुख है वो परमात्मा का सुख नहीं होता है और दूसरा जब हम विषयों से जुड़ते हैं तो विषयों से जुड़ के जो हमें क्लेश आते हैं कठिनाइया आती है परेशानियां होती हैं, तनाव होते हैं जब वो उनसे हट जाते हैं जैसे बहुत सुख मिल रहा है, हमारे को। अच्छा लगता है हमें वो भी जैसे कि तनाव हमारा हट जाए तो कितना अच्छा लगता है को कोई सिर पर कोई कष्ट आया हुआ हो कोई समस्या बनी हुई हो तो बड़ा दुख होता रहता है और वो समस्या हटती है तो कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है सुख लगता है उस समस्या के हटने से कोई सकारात्मक सुख आए वो एक अलग बात है लेकिन दुख के हटने पर भी हमें अच्छा लगता है एक तो वो तो क्लेशों से विषयों से जब व्यक्ति हटता है तो भी उसको अच्छा लगेगा और उस समय सत्व गुण की वृद्धि होती है तो वो चित्त का सत्व गुण मन के अंदर वो उभरता है तो उससे हमें सुख मिलता है वो भी प्रकृति का सुख है विषयों का सुख बहुत छोटा है और अंदर का सुख जिसे हम बहुत शांति से युक्त सुख कहते हैं वो भी प्रकृति का सुख है लेकिन परमात्मा का सुख तो इससे बहुत बड़ा है उसे प्राप्त करने के लिए तो हमें अलग प्रयास जो हम ये करते हैं वो परमात्मा हमारे को देता है पीछे उपनिषद के प्रसंग में आपने सुना ही था कि ब्रह्मानंद कितना बड़ा होता है मनुष्य का आनंद और फिर मनुष्य के गंधर्व का और अन्य अन्य पितृजनों का इतने तो गुना करके उन्होंने बताया एक हमारे को दृष्टि देने के लिए कि परमात्मा का आनंद कितना अधिक होता है हम जब विषयों से निवृत्त हो जाते हैं ध्यान में बैठते हैं नेत्र बंद कर लेते हैं कोई कामना नहीं रहती और तब हमें जो अच्छा लगता है ये तो बहुत थोड़ा सा सुख है ये तो बहुत प्रारंभिक सुख है इसको परमात्मा का सुख नहीं समझ लेना चाहिए बहुत से लोग इसी को प्राप्त करते हैं दो चार दिन में प्राप्त हो जाता है और कहते हैं कि हाँ हमारे को तो ईश्वर का आनंद आने लग गया सिखाने वाले भी यही बोलने लग जाते हैं कि देखो आपको कुछ आनंद आ रहा है हाँ आ रहा है देखो परमात्मा का आनंद आना शुरू हो गया ऐसा नहीं प्रकृति का सुख है वो एकाग्रता होने पर सुख आता ही है विषयों में भी जो सुख आता है वहां भी एकाग्रता होती है सुख आने लग जाता है चित्रकार चित्रकारी में, में खो जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है संगीतकार संगीत में खो जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है नवयुवक जब मोटरसाइकिल चलाते हैं खूब तेज तेज चलाते हैं इधर उधर निकाल के चलाते हैं बहुत आनंद आता है उनको किस बात का आनंद आता है एकाग्रता का आनंद आता है क्योंकि इस स्थिति में वो एकाग्र हो करके ही कर पाते हैं यु नहीं हो पाते खूब तेज चलाएंगे बहुत सावधान जागरूक रहेंगे इन स्थितियों में अपने आप एकाग्रता बनती है ये एकाग्रता का सुख विषयों में भी आता है भाई ये जानेंद्रियों से युक्त होकर के भी हमें सुख आता है आप किसी भी दूसरे जानेंद्रियों के सुखों को देख लीजिए वहां जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें अधिक सुख आएगा भोजन कर रहे हैं और एकाग्र है तो भोजन का सुख अधिक लगेगा और भोजन करते हुए अन्य विचार चल रहे हैं कोई चिंता है तो भोजन खाते हुए भी सुख नहीं आता है हमें तो विषयों का सुख भी एकाग्रता के कारण से आता है जितनी एकाग्रता होगी उतना संसार का सुख भी हमें अधिक मिलता है लेकिन भाइये जानेंद्रियों से भाइय इन विषयों से रहित जो अंदर का सुख मिलता है हमें एकाग्रता का ज्ञान का सुख हमें मिलता है कोई सूचना मिली जानकारी मिली नई नई चीज हम जानते हैं उस समय भी सत्गुण बढ़ता है वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है उसमें कोई वस्तु हमारे संपर्क में सीधे सीधे नहीं आती लेकिन हम कोई नई चीज देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों में देखो कितना अच्छा लगता है बच्चों को कितना सुख मिलता है ज्ञान का सुख भी होता है तो इसी तरह जब हम आग बंद करके बैठते हैं ध्यान करते हैं विषयों से अलग हटते हैं वहां भी हमें सुख मिलता है बहुत एकाग्रता होती है कोई कामना नहीं होती दुख हट गए जैसे बंधन हट गए क्लेशों से हम हटते हैं उस समय सुख होता है लेकिन ये संतोष का सुख है ये सात्विक सुख है इससे भी आगे बढ़ना होता है फिर समाधि में भी सुख आता है वहां भी एकाग्रता का सुख होता है संप्रज्ञात समाधि में भी एकाग्रता होती है उसका सुख इससे भी बहुत अधिक होता है संसार से वैराग्य होने पर उसको अपर वैराग्य कहते हैं और उससे जो सुख आता है वो भी बहुत बड़ा सुख है लेकिन योगदर्शन में उससे आगे की प्रक्रिया भी बताई है उस संप्रज्ञात समाधि के सुख से भी वैराग्य होता है उसको वैराग्य होता है प्रकृति का जो सत्व गुण है उसका सुख संप्रज्ञात समाधि तक आता रहता है जब तक आत्म हो जाता है संप्रज्ञात समाधि में आत्म होता है वहां तक भी जो सुख आता है वो सत्व गुण का ही आता रहता है परमात्मा का नहीं आता है और जब उसको ये बोध हो जाता है कि यह भी परमात्मा का सुख नहीं है यह प्रकृति का है यह विवेकजन्य सुख है तो उन गुणों से भी उसको वित्रष्णा हो जाती है यह परवैराग्य कहलाता है अब उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है जिसमें चित्त की कोई वृत्ति नहीं रहती अब यहां से उसको परमात्मा का आनंद मिलता है अब परमात्मा उसको आनंद देता है तो मन में यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ध्यान में बैठे हैं आज तो बहुत आनंद आया परमात्मा ने बहुत आनंद दिया वो परमात्मा की व्यवस्था से आनंद तो आता है लेकिन वह सत्गुण का सुख है नहीं तो उसी को परमात्मा का आनंद मानेंगे तो वहीं रुक करके बैठ जाएंगे हमारे को आके बोलते हैं पूछते हैं कि जी आपको परमात्मा का आनंद आ गया सक्षतकार हो गया इतने साल हो गए नहीं हुआ कहते जी हमारे को तो हो गया उनको शिविर में करते हैं दो चार दिन पांच सात दिन अब दिन में कैसा भी व्यवहार है गलत सलत सब व्यवहार है फिर हमारे को सुझाने लगते हैं कि देखो वो ज्ञान की एक पद्धति है ध्यान की वो अपनी सद्भावना से हमारे को बताने लग जाते हैं कई बार कि देखो आप इस पद्धति पे आपको इतने साल हो गए मैं आपको बताता हूं देखो वो महाराज जी है वो है वहां ध्यान करते हैं मेरे को सात दिन में ही आ गया दो दिन में ही आ गया तो हमारे को विधियां बताते हैं सुझाव देने लगते हैं कि आप भी वो कीजिए वो ऐसा ही समझते हैं वो ऐसा ही समझते हैं कि हमारे को परमात्मा का आनंद आने लग गया और उनको क्या अनुभूति हो रही है ये हमारे को भी पता है किस स्थिति में है वो कैसा जीवन है बिना वैराग्य के ये हो नहीं सकता आगे का वो विवेक पे होता है हमें तो पता है कि सामने वाले का विवेक क्या है दिन भर का आचरण कैसा है उसको परमात्मा का आनंद वो भले ही बोलता रहे हमें पता है है इसको परमात्मा का आनंद नहीं मिलता है। तो कल्पनाओं में जाकर के ऐसा नहीं कर लेना चाहिए तो इन्होंने जो कहा कि विषयों से विरक्त होने पर भी स्वयं ही आनंद होगा होगा वह स्वयं लेकिन वो प्रकृति का है ब्रह्म का आनंद वो नहीं है परमात्मा का आनंद नहीं है वह बहुत आगे की बात है इसलिए हमें आगे आगे और प्रयास करना चाहिए परमात्मा अपनी कृपा करता है आनंद देता है आगे प्रश्न है कि कुछ बड़े लोग बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा प्रकृति सब एक ही ब्रह्म है कि अलग अलग मैंने आपको बताया था उसमें बहुत सारे आपके विषय रखे थे बनाने वाला है संभालने वाला है तो जो इन तीनों को भी मानते हैं वो भी कई बार इस रूप में प्रस्तुति करते हैं कि हम सब जगह ब्रह्म भाव में रहें ब्रह्म का परमात्मा का हम सदा स्मरण करते रहें इसलिए हर चीज के अंदर वो ब्रह्म को देखने के लिए प्रेरणा देते हैं वो क्या है ब्रह्म रूपी है ब्रह्म ही है इस रूप में कथन ये गौण कथन होते हैं हम परमात्मा को ही सदा स्मरण कर सके उसके लिए ये सारी चीजें होती है कि सूर्य देखा सूर्य क्या है सूर्य भी ब्रह्म है वृक्ष को देखा वृक्ष भी ब्रह्म है जो व्यक्ति है सामने वो भी ब्रह्म है आप भी ब्रह्म है तो एक होता है ब्रह्म एक होता है उनमें स्थित ब्रह्म आपको परमात्मा तो खैर सर्वव्यापक है उस दृष्टि से ये कथन हो सकता है लेकिन जो चीज सर्वव्यापक नहीं भी हो आपकी माताजी ने आपको मिठाई बना करके बेची सर्दियों में लड्डू बना के भेजें। उन लड्डूओ में क्या दिखाई देता है किसी को केवल लड्डू दिखाई देगा किस तरह का लड्डू है मीठा है किसी को मां दिखाई देगी उसमें उसको माँ दिखाई देगी खा लड्डू रहा है लेकिन मां दिखाई देगी उसको तो इसका यह मतलब नहीं होता कि मां भी वहां पर है मां अलग है एक चित्रकार ने बहुत सारे चित्र बनाए उसकी कलाए चित्रकारी लगी हुई है प्रदर्शनी के अंदर लोग देखने जाते हैं तो उस तो केवल चित्र को देखते हैं वो भी एक शैली है कैसा चित्र है अच्छा है बुरा है लेकिन जो अच्छे चित्रकार होते हैं जो गंभीर होते हैं वो चित्रों को नहीं उसमें चित्रकार को देख रहे होते हैं हम तो इसमें चित्रकार को देख रहे चित्रकार ने कैसे बनाया किस स्थिति में बनाया होगा उसका सोच क्या होगा चित्रकार के विचारों को वहां पर देखते हैं मूर्ति बनाई किसी ने छोटा बच्चा तो मूर्ति को मूर्ति की तरह लेगा खिलौने की तरह लेगा थोड़े बड़े होंगे वो उसको थोड़ा सौंदर्य देख लेंगे लेकिन जो गंभीर होते हैं जान का जिनका स्तर बढ़ा हुआ होता है वो केवल मूर्ति के सौंदर्य को नहीं देखते वो देखते कैसे बनाया होगा इसने कैसी कलाकारी है वो बहुत सूक्ष्मता में चले जाते वो कलाकार को देखने लगते हैं वहां पर कलाकृति में कलाकार को देखने लगते हैं ये मनुष्यों में भी भौतिक जगत में भी घटता है तो ऐसे ही परमात्मा की ये सब रचना है परमात्मा ने इस सब को रचा है ये कला है कलाकृतियां है परमात्मा की ये चित्रकारी है परमात्मा की तो इसके पीछे जो चित्रकार बैठा है जो कलाकार बैठा है जो मूर्तिकार बैठा है उसको जब हम मन के अंदर ले लेते हैं तो यह प्रतीत होता है कि इसमें क्या है मैं तो इसमें ब्रह्म को ही देख रहा हूं अब मां के सामने छोटा बच्चा कुछ बना करके लाए पता लगे मां को कि मेरे बेटे ने इतने चित्र बनाए लोग देखने के लिए आ रहे हैं और तो मां चित्र देखते हुए क्या देखेगी मां को चित्रकारी का कुछ नहीं पता है वो सामान्य देख रही है चित्र वो क्या देख रही है अपनी बच्ची को देख रही है वहां पर देख तो मेरे बच्चे ने ये किया बच्चों बच्चा ही बच्चा दिखाएगा अपना वहां पर तो ऐसे जब हमें ब्रह्म भाव बनाना होता है परमात्मा का दूसरे शब्दों में क्या ईश्वर परिधान बनाना होता है योग दर्शन का शब्द परमात्मा का स्मरण हमें करना होता है जो कि हमारी उपासना का एक लक्ष्य है कि हमें दिन भर परमात्मा स्मरण रहे तो हम जो भी वस्तु देखते हैं उसमें परमात्मा की देखो कृपाएं कुछ भी मिलता है परमात्मा की अन्न है परमात्मा का दिया हुआ हर जगह उसमें ब्रह्म ही देखने लगते हैं और ब्रह्म है भी सब जगह लेकिन इसमें इतना तो हमें समझ रखनी चाहिए कि इसके अंदर ब्रह्म है ये ब्रह्म नहीं है और ये जो है ये जो वृक्ष वनस्पतियां हमारे लिए कुछ दे रहे हैं सूर्य हमारे लिए दे रहा है वायु से इतना है इसमें परमात्मा की ही कला है परमात्मा की ही कृपा दिखती है परमात्मा के द्वारा ही जो हमारा हित साधा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है उसमें परमात्मा का ज्ञान दिखाई देता है वो तो कितना ज्ञानवान है कितना सामर्थ्य है परमात्मा का न्याय दिखाई देता है तो परमात्मा के गुण ही वहां दिखाई देते हैं इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है भ्रम ही भ्रम है उसी की व्यवस्था से चल रहा है ये सब वो वो है ऐसी भाषा के अंदर वो किया जा सकता है ऐसा भक्ति के भाव में एकत्व के भाव में इस तरह के वचन हमें मिलते हैं ऐसा प्रयोग भी होता है लेकिन ये भेद तो हमें रखना ही होगा जो पीछे आपके सामने बात रखी है कि वो सर्वज्ञ है तो वो अविद्या से ग्रस्त कभी नहीं हो सकता हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं ये प्रत्यक्ष है हमारा इसको नकार सकता है कोई हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं परमात्मा कभी अशुभ कर्म नहीं करता है परमात्मा सृष्टि का रचयिता है क्या हमें ये प्रत्यक्ष होता है कि हमने इस सृष्टि को रचा है हमें से कोई ऐसा अनुभव करता है कोई नहीं तो जो ज्ञानवान है वो अज्ञान से युक्त नहीं हो सकता तो उससे भिन्न हमें मानना होगा अपने को चेतन तत्व और ये जो कार्य जगत है जिसकी हम प्रारंभ भी हमने ये किया था कि इस, ये इसको परमात्मा को कैसे माने हम क्यों माने तो इस सृष्टि की रचना हुई है धारण है पोषण है इसको करने वाला कोई ना कोई तो होगा तो वो उससे अलग है और जब परमात्मा को हम सर्वव्यापक कहते हैं कण-कण में कहते हैं तो इसका मतलब कोई दूसरी चीज है जिसके अंदर है वो जिसके कण-कण में विद्यमान है सर्वे सब जगह विद्यमान है तो वो हमारे को व्यवहार से भी पता लगता है युक्ति से भी पता लगता है और हमारे शास्त्र भी इस बात को बोलते हैं वेदों के अंदर भी ये बात कही गई है तो तत्व तो तीन है वस्तुतः लेकिन जब भक्ति की स्थिति में हम रहते हैं तो हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है हम भी स्वयं को जब उस ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी ब्रह्म ही हो गए हैं भेद ही नहीं रहा इतनी आत्मीयता हो जाती है हमें भिन्नता ही प्रतीत नहीं होती तो ये उस स्थिति के लिए समझना चाहिए अगला प्रश्न है कि कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोगों को भी ईश्वर के सारा साकार स्वरूप जो कि है नहीं के बजाय निराकार सर्वव्यापक जो कि है कि उपासना को जब भी कहते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है जो साकार पूज, पूजा करते हैं उनको जब ये कहते होंगे कि आप निराकार की उपासना करें तो उनको ठेस पहुंचती है ये हमारा कहने का तरीका हो तो ऐसा हो तो ठेस पहुंच सकती है उनके आक्षेप ना देते हुए हम मैंने अपनी बात रखी है और इन चीजों में आग्रह नहीं होता हम सामान्य चीजों में भी आग्रह करते हैं तो सहज स्वीकार्य नहीं होता लेकिन अगर दूसरों को समझ में आ गया और हम आत्मीय भाव से कह रहे हैं तो हम हमारा इतना ही तो अधिकार है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिचित व्यक्ति को ठीक बात बता सकते हैं। लेकिन जब हम उसमें आग्रह करने लगते हैं या हम उनको आक्षेप करने लगते हैं कि आप तो मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं आता आपको समझ में नहीं आता आप ये इस तरह की कुछ या इससे भी कठोर भाषा हम बोलने लगते हैं तो उनको ठेस पहुंचती नहीं तो ऐसी ठेस नहीं पहुंचेगी कहते हैं कि उन्हें साकार की पूजा करके यदि शांति मिलती है तो किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए ठीक है ये जो प्रश्न करता है अगर वो ऐतराज के रूप में उनको रखना है कि नहीं आप जड़ पूजा कर रहे हो तो ये तो गलत बात है और मेरे को ऐतराज है इससे देखिए स्वतंत्रता तो हमें सामान्य चीजों में भी है भोजन में भी कोई अलग अलग भोजन हम लेते हैं अलग अलग पसंद होती है कुछ गलत भी चीजें लेते हैं तो सामान्यता हम ऐतराज नहीं कर सकते थोड़ा ही बता सकते हैं बाकी अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है परमात्मा ने भी हमारे को स्वतंत्र करके भेजा है तो हम किसी की स्वतंत्रता को कैसे खंडित कर सकते हैं परमात्मा ही गलत काम करते समय हमारे को रोकता नहीं है हाथ नहीं पकड़ता है हाथ पकड़ के नहीं रोकता है मन में प्रेरणा करता है एक अलग बात है जान देता है वो अलग बात है शिक्षा उसने दे रखी अच्छे कार्यो के लिए गलत से बचने के लिए यह अलग बात है लेकिन परमात्मा भी हमारे कर्म की स्वतंत्रता को रोकता नहीं है जब वो ही नहीं रोकता है तो हमें कौन सा अधिकार है कि हम दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करें हाँ यदि कोई हमारे अधिकार में है नियंत्रण में है व्यवस्था है उसने खुदने स्वीकार किया वहां कुछ नियम लगते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई एकदम मना करता है कि नहीं मेरे को तो ये स्वीकारे नहीं है मैं तो ऐसा करूंगा स्वतंत्र है वो, वो स्वतंत्रता रखनी चाहिए उसकी तो वो ये कहते हैं कि यदि साकार पूजा करने से शांति मिलती है तो किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए ऐतराज ना करिए उनको अपनी बात कहनी है वो केवल कह दीजिए तो कहते हैं कि जब नकली से काम बनता है तो असली मिलता नहीं तो और क्या करें असली तो मिलता नहीं है मिला नहीं है हमारे को और नकली है उससे शांति मिलती है तो क्या करें तो देखिये जिस शांति की बात है इतना ही शांति अगर उनका लक्ष्य है तो ठीक है वो तो और भी बहुत चीजों से हो सकती है इससे भी हो रही है तो ठीक है लेकिन ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है इतनी सी शांति इससे ऊंचा है और जो साकार की भी पूजा करते हैं उसमें भी प्रतिमा के सामने या किसी पर्वत या किसी और जगह जाकर के क्या स्थिति बनाते हैं हाथ जोड़ते हैं हाथ जोड़ के क्या करते हैं है जी सिर झुकाते हैं आंख बंद करते हैं आंख क्यों बंद करते हैं प्रार्थना करते है? जब सामने हैं प्रत्यक्ष हो रहा है तो आंख क्यों बंद करते हैं हमारी प्रवृत्ति है साकार में नहीं होगा आंख बंद करते हैं हम हम निराकार की तरफ जाना चाहते हैं ये तो हमने ऐसा पढ़ा सुना है इसलिए ऐसा ही मानते चले आ रहे हैं परंपरा ऐसी है सबको ऐसा ही देखते हैं उससे हटना भी हमें ठीक नहीं लगता है अगर वही है सामने और वही प्रतिमा भगवान है तो आंख तो बंद नहीं करनी चाहिए कुछ खुली भी रखते हैं और फिर एक पंक्ति बोलते ही जय जगदीश हरे में तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति अगोचर मतलब जो गायों से यानी इंद्रियों से देखा नहीं जाता है उसे अगोचर बोलते हैं उनको अर्थ का तो पता ही नहीं है प्रार्थना भी कर रहे हैं तुम हो एक अगोचर तुम एक ऐसे हो जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन आंखों के सामने देख रहे हैं। पर स्वभावत निराकार में ही हम अधिक स्थिर हो सकते हैं जिन ऊंचाइयों पर हम जाना चाहते हैं वो निराकार में है उनकी आदत है कि उतनी ही शांति से है कि दो चार पांच मिनट दस मिनट कर ली और उतना शांति बस उससे ज्यादा उनको इच्छा ही नहीं हो रही है जितना निराकार में हम एकाग्र हो सकते हैं में जड़ में नहीं हो सकते और एकाग्र करने के लिए उसको भगवान मानना आवश्यक नहीं है एकाग्र तो हम बहुत सारी चीजों में हो जाते हैं भगवान जैसे है उनको वैसा मानना परमात्मा के प्रति आदर है यथा योग्य व्यवहार है तो परमात्मा जैसा है ही नहीं वैसा हम मानेंगे तो परमात्मा के प्रति हम कहा आदर कर रहे हैं परमात्मा के प्रति कहा आदर कर रहे हैं परमात्मा को चाहते हैं लेकिन उसके स्वरूप के प्रति हम लापरवाह हैं कुछ भी हो ऐसा कैसे जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है जिसको हम पाना चाहते हैं उसको यथा योग्य जानते हैं तब हम उससे यथा योग्य व्यवहार कर पाते हैं फिर भी जिनकी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं है जिनको जैसा अच्छा लगता है वो करते ही है सभी करते हैं जबरदस्ती तो नहीं हो सकती है खासतौर से परमात्मा और धर्म के बारे में भावना के बारे में और जैसा है जब जिनको समझ में आएगा प्रभु की जब कृपा होगी तो आज इतना ही रखते हैं प्रणाम करें सभी को सादार अभिवादान ओमशु